आत्मा को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात आज का स्वर्गीय संगीत सुनने के बाद क्या बोले और क्या न बोले विशेषकर श्री देवदत्त चौधरी और उनके साथ तबले पर साथ करने वाले श्री गोविंद चक्रवर्ती इन्होंने इतना आत्मा का आनंद लुटाया है कि बगैर कुछ बताए हुए ही मेरे ख्याल से आपके अंदर कुंडलिनी जागृत हो गई होगी सहज भाव में एक और बात जाननी चाहिए कि भारतीय संगीत ओंकार से निकला हुआ है ये बात इतनी सही है इसकी प्रचीति, उसका पड़ताला इस प्रकार है कि विदेशों में जिन्होंने कभी भी कोई रागदारी नहीं सुनी जो ये भी नहीं जानते कि हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या चीज है या किस तरह से बनाई गई है जिनके बजाने का ढंग और संगीत को समझने का ढंग बिल्कुल फर्क है ऐसे लोग भी जब पार हो जाते हैं और गहन उतरते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि बगैर किसी राग को जाने बगैर ताल को जाने बगैर कुछ भी जानकारी इसके मामले में न होते हुए बस खो जाते हैं सब। और जैसे आपके सामने आज चौधरी साहब ने बजाया जब लंदन में बजा रहे थे तो घंटों लोग अभिभूत उसमें बिल्कुल पूरी तरह से बह गए मैं देखकर आश्चर्य कर रही थी कि इन्होंने कोई राग जाना नहीं इधर इनका कभी रुझान रहा नहीं कभी कान पर भी उनके ये स्वर आए नहीं आज अकस्मात इस तरह का संगीत सुनकर के इनको हो क्या क्या उसके बाद अमदत्त अली साहब आए जो भी शास्त्रीय संगीत का कोई भी गाने वाला या बजाने वाला आता है तो ये बिल्कुल उसमें खो जाते है। दूसरी बात ये कि कवाली जैसी चीज जो कि समझनी चाहिए एक बड़े भारी मशहूर कवाल पाकिस्तान से आए थे पता नहीं उन्हें क्या हो गया मुझे देखते ही साथ उन्होंने कहा मां आप सामने आके बैठिए, देखते ही साथ बहुत आदमी थे औलिया निजामुद्दीन और चिश्ती शरीफ के दरगाह पे लिखे हुए इतनी सुंदर कव्वाली उन्होंने कही अर्थात हम तो समझ रहे थे लेकिन ये अंग्रेज जो कि कभी भी इन्होंने कव्वाली नाम की चीज कान में नहीं सुनी थी इनको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था कि क्या ये गा रहे हैं उसके शब्द भी नहीं समझ रहे थे और उसमें एकदम से मगन हो इस पे मैं कहूंगी कि गुरु नानक साहब ने बहुत काम किया हुआ है क्योंकि गुरुद्वारे में अब तो मुझे पता नहीं क्या हाल है पर जब हम कभी भी जाते थे तो रागी लोग इतने सुंदर रागदारी में गाते थे अब मुझे पता नहीं क्या हाल है क्योंकि उन्होंने भी इस बात को पहचान लिया था कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वो विशेषता है इसी तरह से दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत भी बड़ा ही मनोरम है लेकिन उसके लिए मैं सोचती हूं कि हम हिंदुस्तानी थोड़े अड़ियल तट्टू हैं कोई सी भी नई चीज सीखना बड़ी मुश्किल हो जाती है खास करके जिसने कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं वो कहता मुझे नहीं पसंद आता है गाना बड़ा आश्चर्य पार होने के बाद तो ये गाना पसंद आना ही चाहिए मैंने भी कभी संगीत सीखा नहीं हालांकि मेरे घर में बहुत ज्यादा संगीतमय वातावरण रहा ये तो मैं मानती सभी गाने वाले और सभी एक से एक मशहूर लोग हैं लेकिन एक मैं हूं कि मैंने कभी गाना सीखा नहीं कभी बैठ करके कभी गाना गाया नहीं तो भी कहूंगी कि यह नहीं कह सकती कि मैंने गाने सुने नहीं क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मेरे पिताजी बुलाते थे और उनके गाने कराते थे हमने तो ऐसे लोगों को सुना है कि शायद आप लोगों ने सुना नहीं लेकिन इसका कोई ना कोई बड़ा गहरा संबंध आत्मा से है ये तो बजा रहे थे लेकिन जो गाने वाले हैं उनको उनको भी इसी प्रकार और उनका इतना मान होता है वहां सहयोगियों लेकिन अपने जो वहां हिंदुस्तानी लोग जब कोई सा भी म्यूजिक प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो मुझे पता ये हुआ कि वो इन बेचारे आर्टिस्ट लोगों का रुपया मार लेते हैं <coughs> माने उनके अंदर जरा भी संगीत के प्रति कोई भी आदर नहीं कुछ हिंदी भाषी लोगों में ये भी जिद होती है कि दूसरे किसी की भाषा ही नहीं सीखते जैसे अंग्रेज का हाल एक बार आप अंग्रेजी सीख लेते हैं फिर आप कोई भाषा सीख नहीं सकते पर अंग्रेज कभी भी दूसरों की भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते हैं और अगर बोले भी बड़े मुश्किल से तो ऐसा लगता है अंग्रेजी ही बोल रहा है यही हिंदी भाषी लोगों का अब अगर उन्होंने कभी रागदारी को सुना नहीं तो उनको रागदारी पसंद नहीं आती लेकिन इनको देखिए ना आपसे भी ज्यादा तादाद में लोग मां सुनते हैं इनका संगीत आशा है आपके भी हृदय के द्वार खुल जाएंगे और आप भी आत्मा के इस झंकार को सुने मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा संगीत मेरी आत्मा को झंकारता है और उसमें झंकार कर उसकी प्रतिध्वनि आप लोगों तक पहुंच रही है ये संगीत अपने अंदर चैतन्य भर के सब में बहता है इसमें से चैतन्य बहता है हमारे पास कितनी गहरी चीजें इस देश में इस गहरी चीज को पाना चाहिए उसको जानना चाहिए तब आप समझ पाएंगे कि आत्मा की गहराई आपके अंदर जम गई है <coughs> अहंकार के कारण भी मनुष्य कभी कभी ऐसी बात कर देता है कि उसके अंदर आत्मा का जागरण कठिन हो जाता है कल मैंने आपसे बताया था कि धर्म का महत्व क्या है और आज सवेरे मैंने आश्रम में बताया कि सहज धर्म क्या है। सहज धर्म क्या है आज आपसे मैं बताने वाली हूं कि धर्म कि क्या आवश्यकता है और किस प्रकार हम आत्मा को प्राप्त होते गए धर्म की आवश्यकता संतुलन के लिए आज आपने देखा कि तबले पर वजन जिसे कहते हैं वजन कितना संतुलित था हाथ का वजन सितार पर कितना संतुलित था कहां वजन देना है कहां नहीं देना कितना उसका अंदाज बराबर इसी प्रकार जीवन का भी वजन संतुलित रखना चाहिए संतुलित रखने के लिए मनुष्य को किसी भी अति पे नहीं उतरना चाहिए कोई है कि अपनी इच्छाओं को इस कदर ज्यादा महत्व देते हैं कि उसके लिए कोई सा भी कर्म नहीं करता और कुछ लोग अपने कर्म को इतना ज्यादा मानते हैं कि इच्छाओं की करतर ध्यान ही नहीं देते लेकिन जो मनुष्य अपना जीवन संतुलित रखता है उसके अंदर इच्छाएं भी संतुलित रहती हैं और उसका कर्म भी जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं भी इतना बड़ा हॉल खड़ा करूं समझ लीजिए अब इतना मेरे पास तो पैसा वैसा है और ना जमीन है तो मैं इतना बड़ा कैसे खड़ा कर सकती हूं पर मैं अगर सोचने लग जाऊं कि मैं करूंगी ही अब उसी जिद में मैं पड़ जाऊं मेरे मन में ये इच्छा हो जाए कि मैं जा करके और गवर्नर साहब के घर में रह जाऊं तो क्या वो इच्छा पूरी हो जाएगी लेकिन जब मैं उस कर्म में लग जाऊंगा तो पता होगा कि ये इच्छा जो मैंने की संतुलित नहीं क्योंकि जो कर्म में नहीं उतरती है वो इच्छा बेकार अब दूसरे लोग जो होते अतिकर्मी जैसे कि इस दिल्ली में बहुत सारे कारण ये सरकारी नौकरी जो करने निकले तो सुबह के गए हुए रात को ग्यारह बजे तक जब तक नहीं आएंगे तो सोचते ही नहीं कि उन्होंने अफसर को दिखाया कि हम काम करते और अफसर लोग सोचते हैं कि जब तक वो एक बजे तक रात में दफ्तर में नहीं बैठेंगे तब तक मिनिस्टर साहब मानेंगे ही नहीं कि वो काम करते पागल जैसे बिल्कुल काम में लगे रहे काम में लगे रहे काम में लगे रहे और अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं जिम्मेदारियां है जैसे अपनी बीबी है बच्चे है और पहचान वाले दोस्त आदि हैं। अरे हमारा किसी से मतलब नहीं हम तो शहीद आदमी हम तो काम करें ऐसे लोग मैंने देखा कि 40 साल तक भी जिले तो नसीब समझ लीजिए पर 45 के बाद कोई नजर नहीं आता लेकिन जो आदमी संतुलित होता है वो काम भी अच्छा कर सकता है बढ़िया काम कर सकता है एफिशिएंट भी होता है और उसका बुढ़ापा भी अच्छा करता है लेकिन आप ऐसे अनेक लोग पाइएगा कि जो पागलों की तरह काम पर लगे रहते हैं। और काम जितना हो रहा है अपने देश में उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ठीक है और सब लोग काम बहुत करते मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं देता जो जहा खुदा पड़ा है वहां खुदा पड़ा है जो बिगड़ा पड़ा वो बिगड़ा पड़ा है एक हम लोग बचपन में खेलते थे खेल उसका नाम था जहां पड़ी वहां सड़ी वो चीज अपने देश की है लेकिन अपने यहां जितने हाँ लोग काम करते हैं उतने तो कोई भी देश में लोग नहीं काम करते और सबसे इनफिशेंट देश है अपना उसकी वजह यह है कि एक हद तक पहुंचने पर ये कर्म करने वाला भी थक जाता है उसको दूसरी साइड भी देखना चाहिए तब फिर इसको जांचना चाहिए अपने इच्छाओं में अगर मुझे संगीत सुनने की इच्छा है और मेरे पास टाइम नहीं तो मैं नीरस हो जाऊंगी मेरा एक जीवन एकदम नीरस हो जाएगा जैसे आजकल आपने देखा हो बहुत पागलों तरह लोग रास्ते में दौड़ते हैं जॉगिंग करते हैं ऐसे बहुत से लोग इनमें से मन देखे वो आके मुझे बताते हैं कि माँ हम तो स्थिति प्रज्ञ हो गए मैंने कहा कैसे मेरी माँ मर गई तो भी आंसू नहीं आए मेरे बच्चे मर गए मुझे कुछ परवाह नहीं मेरी बीवी मर गई मुझे परवाह नहीं स्थित प्रज्ञा की भाषा कहाँ से आ गई इतने नीरस हो जाते हैं फिर अपने यहां हठियोगे होती है सर के बल खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा राइट साइडेड आज सर के बल खड़े हुए तो पता नहीं कल क्या अतड़िया निकाल देते हैं पेड़ मेरा तो घबराहट हो जाती किसी को देखती हूँ तो बाप रे बापा अब क्या होने वाला अब उसमें जो लग गए तो इतने ज्यादा उसमें घुस जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे कि हम किस लिए कर रहे हैं ये पागलों की तरह उसमें भी लग गए और उसमें संतुलन न होने की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है और सबसे बड़ी बात तो ये की इनका हार्ट ही पत्थर हो जाता है ऐसे घरों में हमेशा डिवोर्स होंगे बीवी -बी से झगड़े हुएंगे उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं रहती वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार हो जाते हैं उनको दूर से बात करना ठीक है अगर सो रहे हों जगाना हो तो एक लकड़ी से जला जगाइए दूर से नहीं तो आपको ठिकाने लगा देते और जो दफ्तर में इतना ज़्यादा काम करते हैं वो भी बहुत क्रोधी होते हैं कारण ये है कि दफ्तर में तो साहब हमेशा बिगड़ते रहता है वो सारा आ करके बीवी -बी पर बिगड़ना उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं <coughs> ये एक सर्वसाधारण बात मैंने आपसे कही लेकिन धर्माचरण जो है उसमें भी हम अतिशयता जब करते हैं और लेफ्ट में बहुत चले जाते हैं तो अब भक्ति में लग गए तो क्या कि वो पैंसठ मरतबा हाथ धोएंगे और अस्सी मरतबा पैर धोएंगे सहयोग में भी कुछ कुछ लोग ऐसे पागलों तरह करते हैं मैं देखती हूँ कि मैं भाषण दे रहे हूँ और अपने चक्र चला रहे हैं पागलों की तरह सर पे वो दे रहे हैं बंधन दे रहे हैं अरे इसकी कोई जरूरत है हम बैठे हैं इसको ठीक करें उसको ठीक करें ये अतिशयता जो है इसे छोड़ देना बीचो बीच भीछ अब कोई अगर बहुत ज्यादा ये सोचे कि मैं तो साहब किसी काम का नहीं खास कर गजरिया लोग शराब पीने वाले लोग शराब पीने वाले हमेशा रोते रहेंगे और कहेंगे कि साहब मुझसे दुखी कोई नहीं सब दुनिया इनको देख देख दुखी होती है अब ऐसे लोग लेफ्ट में चले गए ऐसे लोगों को भूत पकड़ लेते हैं भूत जो अपने को कहता है मैं बड़ा बुरा हूं मैंने बुरे काम किए तो सारे बुरे काम वाले आपके खोपड़ी पे आकर बैठ जाएंगे और जो राइट साइड में बहुत जाते हैं इनको भी एक तरह की भूति पकड़ते और तो उनको राक्षस कहिए जैसे कि हिटलर ने बराक्षस बिठाए थे जर्मन लोगों पर वो राइट साइडेड मूवमेंट है कि हमसे बढ़ कोई नहीं हम सबसे महान हैं और हम चाहे सबकी गर्दन काटें। इस तरह से आंखों पे खून चढ़ जाता है फिर जिसको चाहे उसको मारते फिरते हैं उनको लगता है ठीक है हमको मारना ही चाहिए इस प्रकार के दो तरह के विक्षिप्त लोग अतिशय में आते हैं और जो अतिशयता अगर ज्यादा हो जाए तो मनुष्य के लिए बड़ी हानिकारक है तो मनुष्य को बीचों बीच रहना चाहिए संतुलन में रहना चाहिए धर्म है अब इस धर्म का आलम आलम्बन क्यों क्योंकि जो चीज आकाश में उड़ना चाहती है उसमें अगर संतुलन नहीं हो किसी अगर एरोप्लेन में संतुलन ना हो एक ही उसमें विंग हो तो वो दो मिनट में ठिकाने लग जाता है जब उड़ने लगता है इसलिए जब मनुष्य में संतुलन होता है तो कुंडलिनी बहुत आसानी से उठ जाती है हमारे सर में जैसे मैंने बताया था कि दो संस्थाएं हैं जिसे हम मन और अहंकार कहेंगे लेकिन अंग्रेजी में से सुपर ईगो और ईगो कहते हैं ये दोनों की दोनों जाकर के हमारे सर में इस तरह से एक के ऊपर चढ़ जाती है तब हमारी तालू जो है एकदम से कैल्सीफाइड ये दोनों ही चीजें इन दो प्रकृति में से निकलती है एक तो जड़ प्रकृति और एक एक्टिव कार्यशील प्रकृति और ऐसा कहिए आप कि जिसे हम तमोगुणी कहते हैं और एक रजोगुणी इन दोनों की वजह से ये संस्थाएं तैयार हो जाती हैं और जब ये एक के ऊपर एक कोई सी भी ज्यादा चढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कुंडलिनी का बाहर निकलना और भी कठिन हो जाता है अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है जो कि शुद्ध इच्छा है तो कुंडलिनी इन चक्रों से गुजरती हुई हर एक चक्र को पूरी तरह से आलोकित करती हुई आखिर ब्रह्मरंध्र में आती है और यहां पे भेद करके और यहां से बाहर निकलती जैसे ही आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी जाती है शुद्धि से शुरू होता है पर आज्ञा पे पहुंचते ही साथ हमारे ये जो दोनों संस्थाएं अंदर की तरफ खींच जाती है इन दोनों चक्रों में विशेष शक्ति है कि ये इन दो संस्थाओं को अंदर की तरफ खींच लें उसका शोषण कर ले उसको सुखा दे उसके कारण तालू की यहां जगह हो जाती और उसमें से कुंडलिनी बाहर निकल पाती अब आत्मा के बारे में हमने सुना है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सचित और आनंद अभी भी अहंकार बहुत ज्यादा है यहाँ बैठा हुआ हचित और आनंद ये आत्मा का स्वरूप माना जाता है सत्य है वो सत्य नहीं जिसे हम सोचते हैं कि यह सत्य है सोच करके जो जाना गया सोच सत्य नहीं क्योंकि विचार एक भ्रामक हम उसमें छिपाव कर सकते हैं उसमें हम कुछ तो भी ऐसी चीज रख सकते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे ये सच्चा है कि झूठा अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों फिर इस तरह के झूठे गुरु लोग इतने पनपते दुनिया में कितने झूठे लोग संसार में कितना ज्यादा आक्रमण कर रहे हैं कितनी बड़ी जगह लेकर बैठे हुए हैं यह कैसे घटित होता है ये क्यों घटित होता है वजह यह है कि हमको केवल सत्य मालूम नहीं हम जानते नहीं कि सत्य क्या है अब समझ लीजिए हम आपके सामने कुछ भी कह रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं क्या ये हम सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं क्या आप कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सत्य कह रहे सत्य के सिवा और कुछ नहीं कह रहे और यही केवल सत्य है नहीं कह सकते हो सकता है हम भी कोई झुठला रहे हो आप हो सकता है यह भ्रम बना ही रहेगा कब तक जब तक आप अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं होते जब आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत होती है तो नस नस में वो शक्ति बहती है जिसे चैतन्य कहते हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि यह सत्य है या असत्य है जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने सत्य को किस तरह से जाना आप भी सत्य को तभी जान सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण हो करके आप निर्विकल में सब आ जाते हैं उससे पहले आपको हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं जहा आप देखते हैं कि इस उंगली में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा तो क्या हो गया ये तो आज्ञा की कुंडली आज्ञा की उंगली है आज्ञा की उंगली है तो इसका मतलब ये कि मुझे अहंकार हो गया अब आके साफ कहेंगे मां मेरा आज्ञा ठीक कर दो माने मेरा अहंकार ठीक कर दो पर आप सोचे किसी आदमी से अगर कह दीजिए काफी दूर खड़े होकर के भी कि तुझे अहंकार हो गया तो हो गए फिर आप कल्याण आपका पर स्वयं ही मनुष्य आ करके आपसे कहेगा के अरे रे बाप ऐसा मेरा आज्ञा पकड़ रहा है क्योंकि जो अहंकार एक बार सुखाव लगता है आनंददाई लगता है हा हा क्या कहने हमको हार पहना है बड़ी हमारी आ, सबने बड़ी वाह वाह करी हमारा जय जयकार हुआ इससे जो आदमी बहुत खुश हो जाता है वो पार होने के बाद उसका सर दुखने लग जाता है जैसा ही उसका अहंकार चलाएगा अरे बाप रे इतना सर में दर्द हो रहा है मां मेरा तो आगे चढ़ गया तो वो भागता है ऐसी चीजों से जो उसे अहंकार वो फिर प्रयत्न करता है कि किस तरह से मैं अपने अहंकार को न बढ़ने दू ये तो मेरे अंदर जैसे कोई एक बलून बैठ गया है जरा सा कोई अच्छा शब्द कहता फट से चढ़ जाता है मेरे सब में तो वो अपने अहंकार से दूर हट के उसे देखता है चढ़ गए फिर घोड़े पर चलो उतरो उससे पहले आदमी यह नहीं जानता कि वो अहंकार में बैठा जब उसका अहंकार उसे दुख देगा तभी वो समझ इस अहंकार की पीड़ा सिर्फ आप आत्म साक्षात्कार के बाद ही जानेगा आप देखिए कि अगर मनुष्य का अहंकार टूट जाए तरह से तो दुनिया में अमन और चैन हो जाए और शांति आ जाए दुनिया में बहुत से लोग हाथ जोड़ के बात करेंगे साहब मैं क्या कहूं मैं तो आपके चरणों की भूल है और अहंकार इतना बड़ा बोझा सर पर लेकर के और ऐसे इससे बात करेंगे कि मनुष्य सोचेगा क्या हो, हो क्या नम्र मनुष्य लेकिन एक आत्म साक्षात्कार ही जानता है कि कौन असल में नम्र है कि चाहे वो चिल्ला चिल्लाकर कर डांट भी रहा हो तो भी वो जानेगा कि ये नम्रता से ही डांट रहा है अहंकार का काम दूसरों का नाश करना है लेकिन वो अपने को भी नाश करता है तो सत्य को मनुष्य जानता है अपने आत्मा के प्रकाश में और वो देखता है कि मेरे अंदर यह अहंकार है उसे वो त्याग देता है इसीलिए कहा जाता है कि सत्य स्वरूप आत्मा है आत्मा का ये प्रकाश है जिसमें मनुष्य सत्य को देखता है किसी ने पूछा साहब आपने कैसे जाना हमें बीमारी कैसे जाना हमारे आत्मा के प्रकाश में हमारे आत्मा के प्रकाश में आप आ गए और हम जान गए कि आपको क्या शिकायत यहां बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं अगर आप आत्म साक्षात्कारी हैं कि उनका क्या हाल है एक दिन निक्सन साहब के बारे में मैंने कहा दरा निक्सन का हाल तो देखो क्या हो रहा है तो सहयोगी ने हाथ किया माँ ये क्या हो रहा है हमारे तो सारे हाथ झपज हो समझ गया इसलिए मैंने कहा तो पता कर लो तो बाद में तुम्हें समझ आएगा मुझे तो समझ आ गया था लेकिन मैंने कहा ये भी देख लें सारी दुनिया का आपको पता लग सकता है सत्य का अगर आप आत्मा के प्रकाश में जा हमारे यहाँ भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयं स्थान है आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा कि यह स्वयंभू है या झूठे क्योंकि जो स्वयंभू स्थान होगा वहां से जैसे इनकार था कि फूल ब्रीज आने लग जाती और जब आपको कुछ हुआ ही नहीं है आपकी आंखें नहीं है तो आप कैसे जानिएगा ये हाथ में फूल भी जा रही है <coughs> <coughs> केवल सत्य जानने के लिए केवल आत्मा होना चाहिए आज का सहयोग इस प्रकार हमने बांधा है कि किसी तरह से थोड़ी सी तो भी रोशनी इनके अंदर आ जाए थोड़ी सी धुंधी कुछ सफाई की जरूरत नहीं कंदिल को पहले सफाई करने की जरूरत नहीं उसको करते करते जन्म भी अब पहले इनके कंदिल में दीप जला खुद ही देखेंगे कि इस कंदिल में यहां से दाग है यहां से दाग है खुद ही साफ कर लेंगे जब आत्मा का प्रकाश आता है और मनुष्य जब आत्मा से निगढ़ हो, हो जाता है आइडेंटिफाइड हो जाता है तो वो देखता है कि मेरे आत्मा का प्रकाश इससे नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा कंदील जरा खराब है इसको साफ करो और उस कंदील के प्रकाश में ही उसका शरीर उसका मन उसकी बुद्धि अहंकार आदि जितने भी दोष है सब एक साथ साफ हो सकते हैं कोई कहे कि अंधेरे में आप कपड़ा धोइए तो कोई नहीं धो सकता तो सर्वप्रथम ये जाना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर हम सत्य को जान नहीं सकते आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए के चलिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है उसके लिए आप झगड़ा करें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना फिर और कुछ उठा लेंगे इस तरह से एक एक एक, एक, एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं लेकिन ये बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर मनुष्य में अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा और अगर मनुष्य परिवर्तित नहीं होगा तो परमात्मा भी उसको बचाने के लिए क्यों सोचेंगे बेकार की गर घरे में ऐसे दीप आप जानते हैं जो हम जलाते हैं दिवाली के रोज वो मिट्टी के दीप टूटे-फूटे होते हैं उनको फेंक देते उनको कौन जी से लगा के रखेगा लेकिन अगर ऐसे दीप तैयार हो कि जो निरंतर जलते रहें तो सारा संसार बच सकता कहते हैं कि अगर साड़ी का एक छोर भी बच गया तो सारी साड़ी बच सकती है इसी प्रकार थोड़े से सहयोगी भी इस संसार को बचा सकते हैं न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर सकते हैं सारे वातावरण को वो समझा संभाल सकते हैं पर वो एक दशा आनी पड़ती है जब तक वो दशा नहीं आती जब तक इतने लोग यहाँ नहीं होते तो ये कार्य बन नहीं सकते जो लोग सहयोग में आते हैं सिर्फ लेक्चर सुन और चले जाते हैं उनको पता होना चाहिए कि उनको खबर हो गई है और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसके वो जिम्मेदार अभी मैं किसी घर खाना खाने गई थी वहां प्रोफेसर साहब आई कह लगे अगर माता जी आए तो मैं दर्शन के लिए आती दर्शन के लिए पहुंच गए और मैंने देखा बस वो दर्शन करके बस खुश हो गए आप हो गया दर्शन हिंदी की प्रोफेसर है मैंने आप क्या, पढ़ाती है? Nah, अधिक तरह कभी पढ़ाते कैसे पढ़ाती है आप अब जो लिखा पढ़ाती। अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको अभी सात जन्म लेना होगा ये तो बात है कहने मैंने कहा आत्म साक्षा ले लो इसी जन्म में समझा दो लेकिन वो नहीं उनको टाइम नहीं है ना तब उस जमाने में टाइम तो होना चाहिए था क्योंकि वो लोग सब स्ट्राइक पे थे एक स्ट्राइक से इतना फायदा हो सकता है कि कोई लेक्चर वेक्चर में तो आई जाते हैं लोग लेकिन उनको टाइम नहीं क्योंकि एक इश्यू ले लिया उसके पीछे हम लड़ रहे हैं ये आत्मा का जागरण मनुष्य को अत्यंत शांति प्रदान कर क्योंकि सर में कोई विकल्प नहीं रहता, अंदर से मनुष्य एकदम शांत हो जाता है जैसे कि आपने एक रथ का चक्का देखा होगा कि रथ का चक्का परिघी पे पे घूमते रहता है, लेकिन इसका बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है उसको तो पूरी तरह से स्थित होना पड़ता है स्टडी होना पड़ता है नहीं तो चल ही नहीं सकता जब आप पार हो जाते हैं तो उस मध्य बिंदु में आप उतर जाते हैं जहां खड़े होकर आप देखते हैं सारी परि घूम रहे हैं सारा नाटक और आ जाता है जैसे कि उठते हुए पानी में और गिरती हुए लहरों में मनुष्य घबरा जाता है लेकिन नाव में बैठने के बाद वो देखता है मौज से उसे इसी प्रकार मनुष्य जब आत्मा की नाव में बैठ जाता है तो किसी चीज से विचलित नहीं होता उसमें शांति प्रस्थापित हो जाती है। अंदर की शांति से ही बाह्य की शांति आने वाली है और बाह्य की शांति से अंदर की शांति नहीं आती क्योंकि बाह्य में जो शांति बनाई गई है ये सब कृत्रिम है आर्टिफिशियल है हम लोग कहते चीनी हिंदी भाई भाई है क्या भाई आज आज एक दूसरे का मुंह देख पहले सिख लो और जो दुनिया में आए तो हिंदुओं के रक्षण के लिए आए अब एक दूसरे का मुंह नहीं देखते सब दोस्ती कैसे खत्म हो गई क्या हो गया हम क्या भूल गए वजह यह है कि सबको जोड़ने वाला जो एक सूत्र है वो ये आत्मा है या कहना चाहिए कि वो सूत्र ये कुंडलीय है और आत्मा उसके अंदर एक मणि स्वरूप इस सूत्र को इस मणि में पुरोया गया और जब सभी एक हैं तब लड़ाई किससे होने की है तो दूसरी जो हमारे अंदर स्थिति आती है जो सत्य वो ये कि हम सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं सामूहिक चेतना का मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माने हमारी जो आज मनुष्य की जो चेतना है वो सीमित यह असीम की चेतना अंदर आ जाती है कि आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी और आपको क्या परेशानी यहां बैठे बैठे जैसे मैंने कहा आप मिक्सन का हाल जान सकते हैं उसी प्रकार आप हरे के बारे में जान सकते हैं और हरेक को ठिकाना लगा सकते हैं माने बुरे मार्ग नहीं अच्छे मार्ग ये जो आपके अंदर नवीन चेतना का आयाम है आ जाता है उस आयाम को पाना ही हमारे उत्क्रांति माने इवोल्यूशन का चरम लक्ष्य है अमीबा से जो आज आप इंसान बने हुए हैं वो इसीलिए कि इस आखिरी चरम लक्ष्य को आप इसलिए आत्म साक्षात्कार होना यह हमारा हक भी है और ये हमारा चरम लक्ष्य भी है तीसरी चीज की जो चित्त होता है ऐसे आदमी का या ऐसे इंसान का जिसमें आत्मा का जागरण हो गया वो चित्त समय पर उसी क्षण पर ठहरा रहता है ये नहीं अगली पिछली बात कुछ नहीं सोचता उस क्षण खड़ा है जैसे बाप मेरे सामने बैठे सब मेरे सामने चित्रवत ठाड़े अब मैं सब आपको देख रही हूं मुझे मालूम आप कौन है कहाँ बैठे क्या है कभी भी मैं आपको देखूंगी मैं जान जाऊंगी कि आप कहाँ बैठे थे कौन सी साड़ी पहने थे कि कौन से कपड़े पहने थे किस ढंग से बैठे थे क्या जैसे कि कोई कैमरा नहीं होता है ऐसे चित्र सामन में खींच जाता है और जिसे देखना नहीं चाहे वो बिल्कुल ही नहीं देखता है तो आपका जो चित्र है वो जागरूक हो जाने की वजह से अपने ही आप धर्म जागृत हो जाता है क्यों धर्म है ये चित्त स्वरूप हमारे उधर में पेट में फैला हुआ क्योंकि चित्त की जागरणा होती है मनुष्य जो चीज देखता है वो चाहे दूसरा न देखे लेकिन वो देखता भी है जानता भी है और समझता भी है इसके अलावा वो करामाती भी है उसका इलाज भी कर सकता जब आपके अंदर सारी ये शक्तियां हो सकती हैं विराजमान तो क्यों ना अपने चित्र को आलोकित कर ले जबकि दीप भी है या भी है, और ये चित्र की फैली हुई आभा भी है इस चित्र के बारे में तो जाने हमने कितने लेक्चर दिए होंगे हो सकता है आप लोग जब मंदिर पे आइएगा तो इन टेप्स को सुनिएगा आप और जानिएगा सहयोग में शुरुआत में जो लोग आते हैं उनको सब कुछ एक साथ नहीं बताते हैं हालांकि सारा की सारा आपको बताने का है मुझे और पूरे का पूरा अधिकार आपको देने का जितनी भी हमारी शक्तियां वो सारी की सारी आपको देने की लेकिन सर्वप्रथम धीरे धीरे कदम बैठे बहुत से बातों का बोझ आप उठा नहीं पाएंगे इसलिए सूझबूझ से पहले आपको परिपूर्ण किया जाएगा और आप धीरे धीरे जब अपने कदम बढ़ाएंगे तब आपके सामने सारा सत्य प्रकट होगा और उसको फिर आप उसकी प्रचिति आप कर सकते हैं उसका पड़ताला ले सकते हैं कि बात ठीक है आप उसकी जांच कर सकते हैं। पर सबसे महान चीज जो आत्मा की है वो आनंद वो भी केवल आनंद सुख और दुख दो चीज है एक ही रुपया के दो चेहरे हैं। कभी सुख तो कभी दुख दुख तो कभी सुख है क्या तमाशा। जब आत्मा की बात होती तो केवल आनंद होता है लेकिन जब आपका अहंकार तृप्त होता है तो सुख लगता है और जब अहंकार दुखता है और या तो प्रत्य मन में उस दुख हो जाता है तो दुख लगता है सीधी बात चाहे इस घड़े में पानी डालिए चाहे इस घड़े में पानी डाली जिस घड़े में पानी है वही उसका असर दिखाई देगा लेकिन केवल आनंद ये दशा होती है कि जहां सुख और दुख दोनों के और देखा जाता है जैसे कोई नाटक होता है नाटक को देखते देखते कभी कभी लोग सोते कि हमें शिवाजी महाराज है तलवार निकालने लग जाते हैं बाद में पता होता है एक तो नाटक था हम तो नाटक देख रहे थे इसी प्रकार आपके नाटक टूट जाते हैं और फिर सिर्फ आनंद आनंद में मनुष्य विघोर रहता है उसमें सुख और दुख की भावना नहीं आनंद एक तीसरी दशा है जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि जिन्होंने कभी भी संगीत को सुना नहीं जो जानते नहीं कि रागदारी क्या है वो कहते हैं मां या आनंददाई चीज किसी खूबसूरत चीज को देखिए तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि मैं खरीद लू ये कितने पैसे की आई है कितने को खरीदी गई कोई ना कोई विचार मनुष्य करेगा किसी भी वस्तु पर पड़े किसी मनुष्य पे पड़े कहीं अपना जहां चित्त गया उसका लौटना होता है विचारों लेकिन ये तो निर्विचार स्थिति अभी अभिभूत होके आप देखे जा रहे हैं जैसे आप समझ लीजिए इसको मैं देख रही हूँ इसको बनाने वाले ने जो भी इसमें आनंद डाला है वो मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक झर झर झर झर झर संगीत को भी मैं निर्विचार में सुन रही हूँ इसमें जो कलाकार आनंद भरने का प्रयत्न कर रहे हैं वो पूरा की पूरा बुद्ध सारा निराकार स्वरूप आनंद मेरे अंदर झरझर झरझर झर झरझर जैसे गंगा भी नहा रही तब मनुष्य आनंद में भी रहता है। लेकिन वो पागल नहीं हो जाता बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आदमी पार हो जाता है, तो पागल जैसे रस्ते में बिल्कुल पूरे होश में रहता है। जितना होश आत्म साक्षात्कार को होता है उतना किसी को हो ही नहीं सकता वो पूरे होश में सतत उसको हर चीज मालूम है वो ये जानता है कौन सी चीज शुभ आई है और कौन सी अशुभ है क्योंकि फौरन उसको परेशानी हो जाएगी किसी जगह जाकर लगेगा कि कुछ अशुभ हो रहा है यहाँ पे छोड़ शुभ अशुभ का विचार ही हमारे अंदर नहीं ऐसा आदमी किसी भी घर में चला जाए घर में शुभ हो बहुत से लोग कहते हैं कि मां जब से मैं सहयोगी हो गया मेरे घर में सब अच्छा ही हो रहा है सब अच्छा ही क्योंकि आप स्वयं शुभ हो गए शुभ एक ऐसा वातावरण है जो एक आत्मसाक्षात्कारी मनुष्य के कारण वातावरण का आया हुआ सारा कुछ शुभ वह निकलता है और अशुभ छूट जाता है ये एक आनंद की लहर देहातों में बड़ी जल्दी आ जाती है क्योंकि वो सोचते नहीं हमारे यहां जब सहयोग शुरू होता है तो पहले सवाल होगा कि पहले जो थे उन्होंने क्यों नहीं किया आप क्यों कर रहे हैं आप ही इसे क्यों कर रहे हैं ऐसे नानाविध विचार दिमाग में वो नहीं हुआ तो बैठे बैठे ये सोचेंगे कि भाई माता जी कह तो रहे हैं पर पता नहीं ये है क्या चीज इसको पता लगाना चाहिए कि माता जी के बाप कौन थे उनकी माँ कौन थी उनके भाई कौन थे उस घर में तीसरे लोग हैं गलिया देखें कितना बज रहा है अब कब जाएंगे घर अरे घर तो रोज ही जाते बेटे आज घर यही रहेगा तो क्या हर्ज़ हम तो चार महीने से घर नहीं गए वापस आप ही लोगों के सेवा में घूम रहे तो वो इतमान जिसे कहते हैं जिंदगी का बैठे हुए आप से, अब एरोप्लेन पकड़ना है अभी एरोप्लेन आया नहीं घर में भगदड़ मच गई, जाना है जाना है जाना है सब लोग आफत पर एक हाथ तो में साक्षात करी देखता रहेगा ये क्या पागलपन हो रहा है साहब, प्लेन तो देर से आने वाला है यहां से भागते भागते वहां पहुंचे पता हुआ कि प्लेन किन घंटे लेट है बैठे रहे लेकिन एक आत्म साक्षात्कार जानता है कि प्लेन लेट है है और चलो यहां बैठे कहां जाके बैठ जाएंगे पागल लोगों को कौन कहे अपना सुनेगा थोड़ी छोड़ो इस तरह से मनुष्य की जो अनेक विशेष शक्तियां बह निकलती है क्योंकि उसकी कुंठा उसका सप्रेशन खत्म हो जाता है विचारों के वजह से हमारी शक्तियों का जो चलन है वो रुक गया नहीं तो इतने आप शक्तिशाली हैं कि आप खड़े खड़े आप कह दें तो जो भी चाहे कर सकते हैं। हमारे एक शिष्य या बेटे का ये मुंबई में है वो एक मछली पकड़ने वाले के खानदान के है पढ़े लिखे एक दिन उनकी इच्छा हुई कि दूसरे टापू में जा करके सहयोग पे भाषण दें उन्होंने खबर उन्होंने खबर भेज कि मैं आने वाला हूं जब समुद्र पे पहुंचे तो देखते क्या है कि सब तरह से तूफान खड़ा हुआ है और अभी बरसात होने वाली है और बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। पता नहीं उनको क्या हुआ खड़े होकर कह दिया खबरदार मेरे जाने तक बरसाए तो वो लोग जो उनके साथ थे बताने लगे कि उन्होंने खड़े होकर कह दिया ये बोट में बैठे जब दूसरी जगह देखा तो सारे बादल छट करके एकदम नींद होता ये सही बात मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूं अपने बारे में ये कैमेरा जरूर कह देता है मेरे बारे में ये दगाबाज अभी ये गणपति पुणे का फोटो आया भाई मैं अपने बारे में कुछ कहती हूं क्या आपसे कोई मैं हूं करके ये लोग बोलने दीजिए तो इतना बड़ा सूरज यहाँ मेरे हृदय पे अब मैं क्या करूं सबके पास फोटो है, हाथ ऐसा किया तो इस पर इतना बड़ा सूरज ऐसे हाथ किया तो यहां से रोशनी निकल करके भावसी धारा जाके ओम लिख रही वहां जरमेट में एक गणपति है मातर हॉर्ण करके मां का श्रृंग करके उस जगह कुछ लोग गए थे विष्णु माया के दिन पूजा के लिए देखते हैं आकाश में एक बादल आ गए वो बादल उनको अजीब सा लगा इतना प्रकाश में और उसमें से ऐसी धागे निकल करके दूसरे दो बादल आ गए चलो इसका फोटो ले ले ऐसे तो हमने बादल देखे नहीं कोई बादलों का फोटो तो लेता नहीं दुनिया वो बादलों के फोटो लिए उसके अंदर मेरा पूरा फोटो यहाँ तक मेरे नाक की चीज दात ये जगह वो से लेकर पूरी मेरा फोटो है अगर किसी अकलमंद को दिखाया तो वो कहेगा इसमें आपने कुछ ना गड़बड़ी करके फोटो बनाया इसलिए ये बताना ही थी शक्की झक्की बक्कियों से कभी भी, भी भिड़ना नहीं चाहिए तीन जाति ऐसी है कि उनसे दूर ही रही वो आदत से लाचार है इस प्रकार अनेक तरह के फोटो जैसे अभी एक फोटो आया उसमें मेरे अनेक हाथ दिखाई दिए मैंने कहा ये कैमरा है कि तमाशा है सब चीज में मुझे जुटला देता है मैं तो कहती हूं मैं सर्व सामान्य आप ही के जैसी एक जगह एक छोटे से स्कूल में बैठकर के भाषण दे रहे थे वहां मियाँ की टाकरी उसका नाम है मैंने कहा यहाँ कोई बड़ा भारी संत हो गया कहले हाँ उनका नाम मियाँ था हो गया मैंने ठीक है भाषण देते देते मेरे ऊपर सात बार लाइट की वो आई पर मैंने किसी से बताया नहीं कि लाइट आ रही मैंने कहा बस करो बस करो ऐसे मैंने करो वो सारा की सारा इस कैमरा ने पकड़ लिया एक वहां से हम बैठे हुए थे शायद पूजा हो रही थी वो हमारे सामने से गुजर गए उनके थ्रू हम कैमरा में आए है।, है बात सही इस तरह की अनेक बातें होती रहती ये थोड़ा तो ही कैमरा की बात लेकिन जो दूसरे आश्चर्यजनक बातें हमारे जीवन में होती रहती हैं उससे मनुष्य फिर सोचता है कि कुछ तो सच्चाई है झूठा नहीं है ये कुछ गलत बात नहीं है चलो फिर ठीक अब इस पे चलते चलो फिर धीरे धीरे धीरे चलता है आनंद के सागर तक पहुँचने में कुछ कुछ लोगों को पाँच से दस साल तक बारह साल तक किसी किसी को तो चौदह साल लग गए लेकिन एक देहात का सरुदय आदमी उठता है और चला कूद पड़ा उसमें अरे मां हम तो खो गए अब हम आए कहां जो कुछ कहें कहे बड़े भाग्यशाली लोग अपने देश में करोड़ों ऐसे बैठे हुए हैं अब दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं देखो कितने की अकल ठीक बैठती है हाथ जोड़ के सबसे यही कहना है कि अपने आत्मा का प्रकाश प्राप्त करो कहा समय बर्बाद कर रहे हो यह समय फिर आने वाला नहीं ये घड़िया लगा करके आप जो टाइम देख रहे हो वो इसीलिए कि यह समय बचाने का है इसलिए नहीं कि बॉलरूम में जाकर डांस करो और सिनेमा में बैठ कर आज सबने कहा देर से प्रोग्राम करना लोग टीवी देखते सच बात मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ परमात्मा को खोजने वाले लोग हिमालय पे जाते थे और आज आपके घर ही गंगा बहके है और अगर आप इसको स्वीकार्य नहीं करेंगे तो इसका दोष मुझ पर तो नहीं लगता इस आनंद की राशि को इस संपत्ति को संपदा को। आप अगर नहीं स्वीकार्य करना चाहता है तो कोई जबरदस्ती तो नहीं ठू सकता लेकिन सबूरी शब्द इस्तेमाल किया है हमारे शिरडी के साइनाथ सब्र चाहिए हमें सब्र है आपको भी अपने लिए सब्र चाहिए वही सबूरी नहीं है हर आदमी बहुत बिजी है क्या कर रहे साहब एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? शराब खाने में बैठे हुए हैं उससे भी कोई भला काम कर रहे होंगे पता नहीं उससे भी और भी भला होंगे काम जो आदमी इस तरह से इन चीजों में लुटा रहता है ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है अपना समय बर्बाद हो रहा है और जब मेरे ऊपर बात आती है तो मेरे घर पे मैंने कहा घर पे आओ मैं बहुत औरत मैंने कहा घर पे आइए मैंने नहीं कहा था कि मैं आपसे घर पे आइए मैंने ये वहां आप बैठ के ध्यान करिए वहां चार और सहयोगी होंगे वो आपको देखिए तो माता जी हमसे क्यों नहीं मिले अरे मिलके क्या करना है क्या मिलने वाला है आपको मेरे से मिल? ये तो अंतर योग है ना उससे मिलके क्या होने वाला है मैं कोई मिनिस्टर हूं जो मुझसे मिलना चाहती हूं मुझसे मिलना है तो अपने पे मिलो बाहर के मिलना ऐसा तो बहुतों से हुआ सब बेकार ही लोग लेकिन जो मुझे पे मिलेगा वही कहेगा कि माने कुछ दिया मुझे मार झगड़ा किया हुआ सा तो भाई डॉक्टर वॉरन साहब भी नाराज हो गए कहले मैं दिल्ली नहीं कुछ काम करता कह लगे कि महाराष्ट्र में सब लोग आते हैं बस एक फूल रख दिया और चल दिए पता ही नहीं चलता कि कौन सहजोगी कहाँ बैठ तो यहाँ तो आए और हमारा हक तो मैंने सोचा कल यूनियन बना के नहा जाए कि माँ तुमने हमें हक या नहीं क्या भाई हमसे आप मिली नहीं सबसे संसार में हम आपसे मिलेंगे लेकिन चोटी पर चोटी पर मिलेंगे आपसे वहाँ आप पा लीजिएगा व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के झगड़ों में मत फंसिए, ये सब चक्करबाजियाँ हम ही चलाते हैं इसलिए इन चक्करों में आप मत आइएगा आज मिली नहीं तो रूठ के बैठ गए जो बेकार लोग हैं उनको बाहर फेंकने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमारे पास है जो आए उसे न मिलो वो दूसरे दिन आता ही नहीं भगवान के पास से यह भी चक्कर चलाते मैं आपसे फिर बता दू क्योंकि बेकार लोगों पे मुझे सर नहीं खपाने का तो किस तरह से उनको भगाया जाए सच्ची बात आपसे बता दूं मैं माँ हूं झूठ क्यों बोलू तो जो आए उनको मिलो नहीं उनमें से जो सच्चा होगा कल आएगा और नहीं तो नहीं आएगा मुझे मुझे आपसे वोट नहीं लेना कुछ नहीं लेना सिर्फ मुझे आपको परखना है परखने का और तरीका बता दीजिए आप मुझे कोई है क्या बगैर परखे तो गुरु लोग तो कुछ देते थे वो तो उल्टा टांगते थे फिर कुएं में उतारते थे चार पांच मर्तबा नहलाते थे फिर दो चार झापड़ लगाते थे फिर गधे पे बिठाते थे पता नहीं क्या क्या करते थे अब कर पढ़िए तो आश्चर्य हो जाए एक साहब कोई गुरु पास भेजा तो उसको खड में गिरा दिया उसके दोनों टांगे तोड़ दें अब उसकी टंगड़ियाँ वो गले में डाल के मेरे पास आया मैंने कहा ये क्या भाई मैंने कहें माँ थोड़ी तुम्हारी निंदा करी मैंने कहा मेरी क्या निंदा करी तुमने उनसे तो मैंने उनसे कहा कि माँ तो जिसको देखो उसको हर नत्थु खैरे को भी पार करा देती है ये मैंने आपकी निंदा करी तो ये गुरु ने मुझे मेरी टांगें तोड़ तो मैंने कहा आप क्या और क्या कहा कहले जाओ वो माँ के पास वही तुम्हारी टांगे ठीक करेगी मैं नहीं करने वाली मैंने कहा अच्छा भाई मैं कर देती तेरी टाँगे अब मत जाना तो गुरु लोग तो जो असल गुरु होते पहले ही से उधर से पत्थर फेंकते हैं जब आप 25 पत्थर खा लेंगे तब कहेंगे अच्छा आजा बेटा एक आध आ जाए तो अच्छा अब माँ क्या करे असल लोग को पकड़ने के लिए तरीका यही अच्छा होता है कि भाई माँ मिलती नहीं है जिसको आना है आ है। और जो असल होता बस वो आके बैठ जाता है ध्यान में आनंद में लुट जाता है जिसको गरज नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला सहयोग नहीं है परमात्मा कोई आपके चरण छूके नहीं कहेगा कि साहब आप सहयोग में आ जाइए आपको हम पार करा देते हैं अब तो यह भी सोचा है कि मंदिरों में जब लोग आए तो चाय पानी कुछ न कुछ खर्चा करना चाहिए नहीं तो लोग आते ही नहीं भगवान नहीं तो लोग तो लो तो लो यहाँ आएंगे नहीं जब तक कुछ भोजन नहीं होगा तब तक भजन भी नहीं होगा पर ऐसे लोगों को भोजन देके भी भजन सुनाने से भी कोई लाभ तो होने नहीं वाला है कोई पार तो नहीं होने वाला है कोई सहयोगी तो नहीं होने वाला है अपने यहां युद्ध में बहुत से बाजार वाले भी जाते थे लेकिन सहयोग युद्ध में बाजार वाले नहीं चलने वाले जैसे कि कहा है रामदास अवटाला पाइजेट जाती चे को चाहिए जिसमें जान है वीरों का काम है मूर्खों का मूढ़ों का अहंकारियों का यह कार्य नहीं है सहजो ये समझ लेना चाहिए आप लोग आए हैं सर आंखों पर पार हो जाइए और अपने गौरव में और अपने शक्ति में उठिए बेकार समय बर्बाद मतलब पहले एक दो महीने जरा मेहनत करने पे आप बहुत आसानी से माफ कर सकते हैं कोई इसमें बहुत तकलीफ नहीं है कोई पैसा नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं अपने आप आपका जीवन सुगठित हो जाएगा आपकी बीमारियां भाग जाएंगी लेकिन सबूरी चाहिए जैसे कल एक साल मेरी बीबी को तो तबीयत भी नहीं ठीक हुई एक दिन वो आय हो गया आज कह रहे थे कि तबियत ठीक हो गई अरे किसी में एक दो दिन लग भी जाए तो क्या है थोड़ी सबूरी चाहिए वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें निर्विचार में रहने का प्रयत्न करें बस बहुत आसान तरीके हैं और इन आसान तरीकों से अगले वक्त इतने आज आप यहां बैठे हुए हैं सबके सब एक महान वृक्ष की तरह गुरु बन के यहां बैठे तो मैं आप सबको वंदना करू एक मां की यही इच्छा है कि जो कुछ हमारा सब है आप लोग ले हमारे लिए हमारा सब व्यर्थ है अगर आपके अंदर ये चीज नहीं आई तो हमारा भी जीवन व्यर्थ है। आज कोई प्रश्न पूछे नहीं शायद तो तो कहने पर भी लोग अपनी खोपड़ी में बना रखे हैं बात सब। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस आदमी को जो चीज माफी आती है वो खाना चाहिए लेकिन अपने से जो बड़े जानवर हैं उनको मार के खाने से आपके भी मसल्स वैसे हो जाए आपसे जो छोटे जानवर हैं उनको तभी खाना है जबकि आपको उसकी जरूरत है। और उनको खाने में कोई भी दोष नहीं होता हमारे यहाँ राम खाते थे कृष्ण खाते थे और बुद्ध भी खाते थे बुद्ध मरे कैसे आप जानते होंगे कि एक जंगली सुअर को मार के की लाए थे जो उनके शिष्य थे और बुद्ध उनके यहाँ गए और कह लगे कि मुझे ये जल्दी से खाना बना दो उनका कि अभी तक जब तक ये थोड़ी देर नहीं बीत जाती तो ये गोश्त बनाना ठीक नहीं और इसे नुकसान हो जाए लेकिन उनको कहीं जाने का था जल्दी उनका लगे जैसा भी दे उसी से वो मर गए तो बुद्ध ने गोश्त नहीं खाया ऐसा जो लोग कहते हैं ये गलत बात है ये नहीं मैं कहती कि सहजों में सबको गोश्त खाना ही है लेकिन नानक साहब खाते थे तो क्या वो इन पाखंडी लोगों से बदतर थे जो कि गोश्त नहीं खाते मनुष्य की जान खाते हैं और ये भी सोचो कि ये जो मुर्गियां हैं इनको मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूँ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो कीड़े मकोड़ों को बचाते और ब्राह्मण को पैसा दे देते कि उसको खटमल खाए तो वो ब्राह्मणों को पैसा दे देते कि अच्छा चल भाई तेरा खून खा लिया तो हमने खटमल बचा लिया अभी खटमलों को बिठाऊंगी भैया कुछ अक्कल से काम लीजिए मैंने गीता पर कह दिया कृष्ण ने कोई ऐसी अहिंसा कही नहीं उन्होंने तो कहा कि तुम मार अपने गुरु को भी मार तू अगर वो अधर्मी है तो इस तरह की जो अपने दिमागी जमा खट बना रखे साहिंसा आने खटमलों को बचाना तो एक साहब कह लगे की माँ जब तक आप लोगों को यह नहीं कहेंगी कि आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए तब तक सहयोग नहीं चलेगा मैंने कहा कल लोग आके कहेंगे कि खटमल को बचाइए तो भी मैं करूं और देवी के लिए अगर आप कहें कि वेजिटेरियन हो जाए तो रक्त बीच का रक्त कौन पिएगा आप लोग और उस भैसासुर मारेगा आप लोग? अहिंसा का झंडा लेने वाले सबसे बड़े अहिंसक होते हैं मैंने तो अधिकतर ऐसे ही देखे गांधी आश्रम में मैं भी बहुत साल रह चुकी है और मैं जानती हूं वहां के लोग तो ऐसे की उनको आप उंगली भी नहीं लगा सकते एकदम आग आग की तरह गुस्से ले लोग इस तरह की भ्रामक कल्पनाएं न रखी और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत सी बीमारियां इसलिए हो जाती है कि आप ये जानवर खाते हैं वो जानवर खाते उनकी बात अपने देश में कुछ लोगों को जरूरी है कि वो प्रोटीन खाए प्रोटीन फूड खाए उनके मसल जो है कमजोर हो जाए इससे अनेक बीमारियां हो सकती जब आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपने देखा हो सफेद दाग आ जाते हैं बदन पर यह ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों को हो क्या वजह है उनके अंदर प्रोटीन नहीं है तो उनका लिवर जो है लिथार्जिक हो गया और जरा सी उनके अंदर बाधा आ जाएगी या यास्मन तेल वगैरह ऐसा कोई तेल उसका खाएंगे मूँगफली का तो उनके वो सफेद दाग आ जाएंगे ऐसे लोगों का इलाज ही है कि वो प्रोटीन खाएं, तो फिर सोयाबीन खाएं, खाइए हाँ क्योंकि कोई कोई लोगों में ये है बचपन से कभी खाया नहीं तो हीट भरी है छोड़ो उसको लेकिन अंग्रेजों से मैं कहती हूं कि तुम लोग वेजिटेरियन हो जाओ क्योंकि ये बड़े आतताई लोग हैं सब पे जबरदस्ती करते ये थोड़े वेजिटेरियन हो जाए अच्छा या सभी हो जाए तो बहुत ही अच्छा लेकिन क्या होता है जहाँ बैंगन आपको पचास रुपए शेर मिलता है वहां क्या करेगा और ये सोचना चाहिए कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बिल्कुल भी सब्जी नहीं जैसे कि ग्रीन लैंड है वहां बिल्कुल सब्जी का एक पत्ता नहीं आता तो क्या परमात्मा ने ऐसा अन्याय किया हुआ है कि इनसे पाप ही करार रहे करो सबसे बड़ा पाप ये है कि आप गोष्ठ खाए किसने धारणा दी आपको उसमें ईसा मसीह चले गए मोहम्मद साहब चले गए नानक साहब चले गए अधिकतर लोग ऐसे चले गए और जितने गुरु घंटाल आपको बताते हैं जिन जिनों ने रुपया लिया रजनीश वो दूसरे कौन ये जो ट्रांसीडेंटल सिखाते हैं ये सब पक्के वेजिटेरियंस हैं पक्के लहसुन प्याज भी नहीं खाते और ये महेश योगी के जो शिष्य को अगर लहसुन दिखा दिए तो नाचने लग जाते ऐसे ऐसे वो लहसुन से डरते हैं साहब लींबू दिखा दिए तो गए जो सब्जी से डरते हैं ऐसी सब्जी खाने की क्या का काम है। अपने मसल्स बनाने चाहिए इसका मतलब नहीं कि सब पहलवान हो जाए फिर वही संतुलन की बात है। संतुलन पे रहिए आपने देखा होगा नहीं चाहिए लेकिन आ समाज के बिल्कुल शाकाहारी लोग होते हैं लेकिन क्या गुस्सा तेज होता है बाप। और उनमें से हमारे समाजियों में से अगर कोई बुढ़ा हो गया तो वो इतने बोलते हैं कि समझ भी नहीं आता क्या बोले जा रहे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे इतनी एनर्जी ज्यादा हो जाती है उनके अंदर ये कहां से एनर्जी आती है ये घास खा खा करके कहा से इतनी एनर्जी आ जाती है पर इसका यह मतलब नहीं कि कल से आप गोश्त ही खाइए यह मेरा मतलब नहीं है संतुलन होना चाहिए खान पीन विचार में हमारा पूरा समय चला कुछ ना कुछ तरीके से हमने बना रखा है ब्राह्मणों का तरीका है कि भाई तुम ये नहीं खाओ तुम वो नहीं खाओ मैं सब खाऊंगा जो गोश्त खाने वाला तू गोश्त मत खा तेरा पैसा बचेगा ना वो मुझको दे सीधा हिस्सा तू ऐसा कर हफ्ते में चार दिन का उपास कर भगवान के नाम एक दिन शिव जी का एक दिन विष्णु जी का एक दिन गुरु जी का एक दिन देवी का चार दिन उपास हो गए पैसे बच गए चल मुझे चढ़ा खाना पीना ऐसा खाना चाहिए कि जो हमारे आत्मा के लिए जो शरीर है उसका पोषक हो सहयोग में किसी चीज की जबरदस्ती नहीं है पर हाँ अपने से बड़े बड़े जानवरों को नहीं खाना चाहिए नहीं तो कल आप घोड़े नजर आइएगा कृष्ण पशु, पशु की बात आई कि किसको मारते हैं मारती है, इनको तो कभी का मार डाला मैंने पर उससे भी बढ़ के बाद वो खोपड़ी में जल्दी आती है कृष्ण की बात नहीं समझ में आई वो यह है कि जब आप छोटे प्राणियों का माउस खाते हैं तो उनके शरीर में जो माउस है उसकी कहना चाहिए उसके जो मसल्स हैं वो हमारे मसल्स के स्नायु के संबंध में आने से उनकी उत्क्रांति हो जाती है अब एक सोच लीजिए कि एक मछली है उसको हायर लाइफ कैसे आएगी उसके लिए मसल्स चाहिए वो कहाँ से आएंगे एक यह संक्रमण है जैसे हमारे शरीर में आपसे बताया था मैंने कि हमारे ब्रेन में ग्रे सेल्स है अब ये ग्रे सेल्स बदलने के लिए हमको सेल्स चाहिए दूसरे वो कैसे आएंगे तो पेट में जो आपकी मेद है यानी फैट है उसको कन्वर्ट करके ब्रेन में जाता है तो आप कहिएगा पेट को मार रहे हैं आप ब्रेन के लिए उसी प्रकार जब किसी जानवर की अपने संबंध में आते हैं तो सारी सृष्टि को अगर आप एक सृष्टि समझे समझे और और सारे विराट के शरीर शरीर शरीर को एक शरीर तो उसी शरीर में संक्रमण होता है और उनको लाइफ मैं इसलिए कभी कभी कहती की इतने जानवर इंसान हो गए कि अब ये ना हो तो अच्छा अब क्योंकि रात दिन हमारे खोपड़ी में यही भरा गया है कि वेजिटेरियन रहने से आप धर्मात्मा हो जाते हैं मुझे तो एक नहीं मिला कोई वेजिटेरियन होने से धर्मात्मा हुआ आपको कोई मिला तो मुझे दिखा दीजिए जो जो जाति हमारे यहां वेजिटेरियन है वो अत्यंत कृपण कंजूस नंबर एक और दूसरा पैसे के लिए किसी की भी जान ले ले नाम नहीं लूंगी मैं आप जानते हैं। पैसे को ऐसे चिपकते हैं वो ये कहां से आता है क्योंकि मसल्स कमजोर है किसी किसी को तो चिपकना चाहिए जो शक्तिशाली होता है वो अपने गौरव में खड़ा रहता है हमारे यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ ये तो पता नहीं कैसे नई नई बातें सबने सिखा दी और मनुष्य उसी रास्ते पर चलता है। गांधी जी कहते कहते कि निर्मलों की क्या हिंसा है निर्बल क्या हिंसा करेंगे वो कहते थे सबसे पहले अहिंसा करो मनुष्य के साथ और फिर करो जानवरों के साथ पहले मनुष्यों के साथ अहिंसा तुम्हारी बंद हो गई कि नहीं मतलब ये है कि ये तो होने ही नहीं वाली तो उधर आप जाएंगे नहीं तो साफ कहते उनके साथ मै सालों रही हूं और हो सकता है उस वक्त जरा गुस्से लोगों की जरूरत थी गुस्सा दिलाने की जरूरत थी अंग्रेजों को भगाना था इसलिए वेजिटेरियनिज्म चला दिया होगा वेजिटेरियन लोग बड़े क्रोधी होते हैं ये जो कहा जाता है कि वो बड़े शांत चित्त होते हैं ऐसे नहीं क्योंकि जिसके मसल ही गड़बड़ शड़बड़ हो उसको तो बस क्रोध ही चढ़ता रहेगा किसी ने एक झापड़ मारी तो उधर के गिर गए अब उसको क्रोध चढ़ा के इसको दो लगाओ तो लगा ही नहीं सकते हाथ में जा ताकत नहीं ना तो वो अपने अंदर ही कुमलता रहेगा इसको कैसे खाऊं और जिसको मारना था तो गुस्सा चाहे तो दो झापड़ मारते तो गुस्सा निकल जाता लेकिन जो झापड़ ही नहीं मार सकता वो गुस्सा खाता ही रहेगा गुस्सा भरता ही रहेगा फिर काटेगा जाके कहीं आपको कोई मिल जाए वेजिटेरियन शांत चित्त तो मुझे लाइए मैं देखना चाह शांत चित्त होना चाहिए मैं ये नहीं कहती कि नॉन वेजिटेरियन नहीं होते वो भी बड़े गुस्से में हो सकते हैं पर वेजिटेरियन जो कहते हैं कि वेजिटेबल खाने से हम बहुत गाय जैसे हो जाते हैं तो वो सींग वाली भैंस जैसी दिखाई दी मुझे कभी भी नहीं दिखाई ये चालीस साल से मैं देख रही हूँ और उम्र तो मेरी बहुत ज्यादा है मुझे कहीं नहीं दिखाई इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं खान पीन पर इतना चित्र हाँ दूसरी जो नशीली चीजें हैं वो हमारी चेतना के विरोध में बैठती हैं तो नशीली चीज नहीं लेनी चाहिए पर मैं नहीं कहूंगी नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे पर मैं ये कहूंगी कि सहयोग के बाद आप छोड़ दें सब चीज का प्रत्यक्ष करना चाहिए फिर मैं कहती हूँ अपने दिमागी जमा खर्च मत सोचे प्रत्येक चीज का प्रत्यक्ष आज सिर्फ ऐसा ही हाथ करने से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा और आप आश्चर्य होगा कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके भी कुछ चक्र ऐसे विचित्र पकड़ते हैं पर जो वेजिटेरियन होते हैं उनका लेफ्ट ना भी इतने जोर से पकड़ता है कोई नहीं नॉन वेज के भी पकड़ते हैं पर वेजिटेरियन के भी पकड़ते हैं बहुत बुरी तरह से चक्र ये तो गुरुओं का तरीका ही है कि जो अब ये फॉरेनर्स आएंगे उनको कहेंगे तुम वेजिटेरियन हो जाओ तो ये हमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड में 6000 पाउंड लिए गए और सब लोग होटल में रहे और उनसे कहा, कहा गया कि देखो भाई तुमको एकदम वेजिटेरियन होना है और तुम्हारे मसल्स जरा से ढीले पड़ने चाहिए तभी तुम हवा में उड़ सकते हो हवा में उड़ा रहे लोग और ये गधे लोग छ हजार रुपए खर्च करते छे छ हजार पाउंड एक पाउंड माने करीबन पंद्रह सोलह रूपये वहां पहुंचे बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मेनू बनाया था कि छ दिन तक आलू उबाल कर जो पानी होता वो पानी पिएगा पानी प्राशन माने जैसे उसके बाद में आलू का छिलका खाने का एक है। और दिन और आखिरी दिन अगर आपकी थोड़ी जान बची रही तो आप आलू खा लीजिए बगैर नमक उसके बाद ऐसे ही हवा में आप आपको और सिर्फ 6000 पाउंड इसकी कीमत थी और उसका गुरुजी बस के बैठ करके उन पर खूब उनको हंसी चढ़ती कि क्या बेवकूफ बनाया क्या बेवकूफ बनाया क्या बेवकूफ बनाए वो तो गिगल करते गिगल ऐसी देवकूफी की बातें मैं आपको नहीं बताने वाला।